गोविंद हरी अभी हम बहुत ही अमृतमय प्रवचन भजन आत्मा को छूने वाले ऐसे रस्मय गीत मदन गोपाल जी से और भावमयी पूजा से सुन रहे थे हे प्रभु मेरे अंतर का तम हरो विवेक करो नारायण गोविंद ईश्वर की भक्ति अलग हो और मेरा भौतिक जीवन अलग हो संप्रदायों ने कहा यही सच है लेकिन सनातन धर्म ने कहा ये नितान्त असत्य है दो रास्ते हैं प्रभु में जीऊं और संसार को निमित जानकर सचराचर की सेवा ईश्वर ही के सदृश उन्हीं को डिप नाटक में उन्हीं का अभिनय करता हुआ प्राणी मात्र की समर्पित ऐसे सेवा करूं जैसे आज स्वयं नारायण आत्मा का स्वरूप होकर मुझे निरंतर पाल रहे हैं पोष रहे हैं मेरे जूठन को रक में बदल रहे हैं। और जैसे आत्मा कोई इच्छा नहीं करता मैं यूं ही सचराचर की सेवा करूं एक ये रहा है और दूसरा प्रभु से भी लोभ का पूजा का भक्ति का संबंध करूं और जियूं आसक्त जीवन दो तो रास्ते सनातन धर्म ने ईश्वर को ही राह माना विषय शक्तियों को मार्ग नहीं कहा उन्हें नैमितिक जगत बनाया आज सकट का त्योहार है बहुत लोग व्रत करते हैं उपवास करते हैं लेकिन उपवास का अर्थ केवल जल और भोजन छोड़ना नहीं होता है उपमाने समीप वासमाने बैठना क्या आज अपनी आत्मा के समीप बैठेंगे बिखरे हुए जीवन को अतृप्तियों में फैल गए अपने ही स्वरूप को बटोरेंगे और अपना भान करेंगे उपवास करेंगे भूखड़ दाल नहीं है उपवास है भगवान भोलेनाथ के माँ गौरा के दो संताने हैं बड़े कार्तिकी हैं और छोटे विनायक हैं। कार्तिकी मयूर पर उनका वाहन है उसी पर भ्रमण करते हैं और विनायक ने चूहे को अपना हाँ वाहन माना है बचपन में गेंद को लेकर खेलते हुए दोनों में उसको पाने की बात हुई तो बहुत सी कथाएं हैं संक्षेप में बदला रहे। तो ये हुआ कि जो सबसे पहले त्रैलोक की परिक्रमा कराए वही प्रथम होगा और वही अधिकारी होगा तो मोर पर बैठकर तीनों लोगों की परिक्रमा के लिए भगवान कार्तिकेय उड़े बालक कार्तिकेय और गणपति ने गौरा और शिव की परिक्रमा करके कहा कि मैंने तीनों लोगों की परिक्रमा कर ली तो बात खेल खेल की थी लेकिन कार्तिकेय ने इसे नहीं स्वीकारा तो बोले नाथ ने महाविष्णु का आह्वान किया कि आप इन दोनों को समझाइए कि सत्य क्या है और उस सत्य का निर्णय क्या हो कार्तिकेय से कहा कि तुम अपना मार्ग स्पष्ट करो। तो कार्तिकेय ने कहा मयूर ही मेरा वाहन है और मेरा प्रतीक है मोर की भांति सबको सुख देना प्राणी मात को परमानंद देना और समाज में व्याप्त उस विष का पान करना सांप बिच्छू ये सब मोर खाला खा लेता है उसका भोजन है तो विष का विनाश और सौंदर्य की सुख की अनुभूति ये मेरा मार्ग है तो महाविष्णु ने गणपति से कहा विनायक आपका मार्ग क्या है कहा भगवान मेरा मार्ग छुहा है मूषक है ये जहां बैठता है वहीं बिल खोदता है और हर रसी को काट देता है भौतिक अतृप्तियों की संपूर्ण रसियों को काटते हुए इस देह में जाकर आत्मा से अद्वैत करना यह मेरा मार्ग है इसलिए मेरा वाहन मूषक है मेरा प्रतीक मूषक है विष्णु ने कहा कि विनायक सत्य तो तुम्हारा ही मार गए तो कार्तिक कहने लगे विनायक ने सेवा क्या की सेवा भी तो धर्म है तो विनायक ने कहा जब तक मैं अपने को न पहचान पाया मैं कैसे जानू कि मैं सबकी सही सेवा भी कर पा रहा हूं या नहीं अरे डॉक्टर मैं बना नहीं मरीजों की सेवा का दम कैसे भर लू तो जब तक मैं स्वयं को नहीं पाऊंगा वो मेरी सेवा भी तो आधी अधूरी होगी महाविष्णु ने दोनों बालकों को अपने गोद में उठाया और कहा कार्तिकी तुम मेरे मस्तक पर विराजो और विनायक से कहा तुम मेरा हृदय हो जाओ आज सकट पूजा में मूल रूप से यही कथा होती है कि योग ही सनातन धर्म का मूल मार्ग है योग माने मिलन मिलन अपनी अंतर आत्मा से सारे वेद और श्रुतियां योग के ही प्यासे है। और वाहि जगत को हम निमित्त धर्म और सेवा के रूप में धारण करते हैं जो बाहर चौधरी बन जाते हैं उनके विनायक भाव मिट जाते हैं फिर भी कुछ नहीं पाते और इसी को महाविष्णु ने अपनी सारी लीलाओं में गीता में भी विष्णु पुराण में भी सब जगह इसी सत्य को धारण किया कि निरंतर आत्मा से युक्त होते हुए गीता का एक एक श्लोक में भगवान ने विनायक को पढ़ाया है और प्राणी मात्र की समर्पित सेवा ईश्वर तुल्य करनी है जैसे भगवान करते हैं सौगंध भगवान की है हम ऐसे ही सबकी सेवा करेंगे पीड़ा तो किसी को नहीं देंगे निनित मात्र भव सभ्य साची और गोविंद कहते हैं हे अर्जुन जिसने आत्मा से योग नहीं किया उसने कुछ नहीं पाया मैं तेरा आत्मा हूं हे गुड़ाकेश और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही वास करता हूं मैं ही ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में राम छंदों में गायत्री प्रणवों में ओंकार और सबके हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं और तू मुझसे योग कर मुझसे मिल भीतर आकर वही शकट की कथा है आज के दिन हाँ बहुत से लोगों में तिल का बकरा भी बनाया जाता है ब्राह्मणों में विशेषकर कात्यायनी देवी जिनका गोत्र है गोत्रीय जो मिश्र परिवार है तो उनके यहाँ भी ये बकरा बनाया जाता है वो तिल का होता है सचमुच का नहीं हाँ और हा? उसकी पूजा होती है और फिर उसका प्रसाद पड़ता है ये बाह्य आडंबर है लेकिन मूल कथा ये है आयुर्वेद में प्रवेश करें एते एते एतेनेते मग्ने वृधस् शक्ति वाते चक्रिमा वा वेद उत्प्रणेश्य व्यो अस्मास नृज सुमत्या वाजवत्या ये आज की ऋचा है और पहले सूक्त का समापन है क्या कह रहे हैं कि रोम रोम को प्रज्वलित कर ज्योतियों के रूप से देह प्रदान करने वाले सब में चमकने वाले आत्मा अग्ने हे आत्मा हे यज्ञ हे अग्ने ब्रह्मणा ब्रह्म है आत्मा तो है हाँ ना तो हे ब्रह्म ज्ञान को देने वाले ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उत्पत्ति सृष्टि धारण सृजन संघार इस संपूर्ण ज्ञान को सूक्ष्मता से प्राप्त करना यह ब्रह्म ज्ञान है केवल पोथों को पढ़ लेने और श्लोकों को रटने से उसे ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण उपाधि कभी नहीं दी जाती जब उस धर्म को हम धारण कर पाए जब सृष्टि के वो क्षण अपने पिता से हम ग्रहण कर पाएं अपनी अंतरात्मा ब्रह्म से वस्तुतः उस अवस्था को ही ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण कहा गया है ब्रह्म जान ब्राह्मण तो कहा एते मा अग्नि ब्रह्मणा के घटगटवासी सचराचर को उत्पन्न करने वाली संपूर्ण ज्योतियों को प्रकट करने वाली आंखों को रोशनी देने वाले हे अग्नि ब्रह्म ज्ञान से के द्वारा सचराचर को धारण तथा वामाने तथा वृद्ध उन्हें निरंतर वृद्धि प्रदान करने वाले उनका उनको ऊपर उठाने वाले शक्ति शक्ति से संपन्न करने वाले व वा, तथा यते चक्रे मां और उनको आवागमन के चक्रों में पुनः पुनः उभारने वाले फिर फिर उनको जीवन की धाराओं में लौटाने वाले तथा उत्प्रणय भी ऊपर उठने की प्रेरणा देने वाले प्राणों को का उद्धार करने वाले वस्यो और प्राणों में दे में बसते हुए असमानत सन हम सब को ऊपर उठाने वाले इस ज्ञान से वरद करने वाले हे आत्मा हे यज्ञ हे कृष्ण हे राम चाहे जिस रूप में बुलाए हम सनातन धर्म में वही जगत साधन है मात्र साधन है साध मेरा अंतर आत्मा है मूर्ति से भी मुझे अंतर आत्मा का भान लेना है मंदिर से मुझे अपने स्वरूप को जानना है बाहर के यज्ञ से अंतर के यज्ञ को पहचानना है वाह्य जगत साधन जगत है निमित्त जगत है प्रतीक जगत है पाने की अवस्था मेरी आत्मा में है वो बाहर नहीं है बाहर तो सेवा भाव है है ना? तो प्रत्येक ऋषा में हम इसी भाव को निरंतर पढ़ते आ रहे हैं अब क्योंकि जिन विदेशी शक्तियों ने यहाँ आकर के यहाँ के गुरुकुल ऋषिकुल सब ध्वस्त किए और हजार बारह सौ साल के अंधेरे अंतरालों समय तब किताब और छापा खाने भी नहीं होते थे और भोज पत्रों का कोई विशेष जीवन भी नहीं होता और जो ताम्र पत्र वगैरह थे वो सब गला दिए गए थे तो उसके बाद जब यहाँ पर भी लोग उभरे अपने को खोजना चाहा तो उन्होंने उन्हीं की नकल में सांप्रदायिकता को राह दी और उन्हीं को डुप्लीकेट करना चाहा बस वो भूल गए कि वेद क्या होते हैं उनके रहस्य क्या हैं वो जीवन क्या था वो सनातन धर्म क्या है उसकी धाराएं क्या हैं क्योंकि वो विश्व में इकलौता था इसलिए लुप्त होता क्या यदि उनके यहां भी वेद होते तो शायद हमारे संप्रदाय भी पढ़ा पाए होते हैं। क्या कह रहे हैं कि उत्प्रणय से भी वश्य हम में बस कर हम सब में असमान तसम हम सब में बसते हुए हमें ऊपर उठने की प्रेरणा दें हमें उस ब्रह्म ज्ञान की ओर ले चलें हे आवागमन को देने वाले बारंबार हमें प्रकट करने वाले हे आत्मा ही यज्ञ ना और हमको सामग्री की भांति अपने ही आत्म यज्ञ में सृज स्रिज, पुनः सृजन करें यज्ञ में सुमत्या आ, और हमें उस दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण करें वाजवत्या यज्ञों में हमें आहूत करके हमें ग्रहण करके एक नया स्वरूप प्रदान करें कि अब हम जैसे भस्मी से ये अन्न में आए जैसे अन्न से हमने मानव का रूप पाया तो हे यज्ञ अब हमें मानव के रूप से पुनः यज्ञ करके आप ही लाए हो पहले भी तो अब भी यज्ञ करके हमें देवत्व की ओर ले चलें हम उस अनंत राह पर आत्मा के साथ अद्वैत करते हुए आत्मा के सदृश ही तद्रूपता सदृशता पाते हुए हम नित्य राह पर गमन करें हम मनुष्य की योनि में उत्तीर्ण हों बारंबार इस कक्षा में फेल होकर और फिर 33 करोड़ योनियों के पाठ्यक्रम में दोबारा फिर फिर न जाए यह आज की ऋचा है और यही सूख का समापन है बाकी सारे संप्रदाय सब कहते हैं कि मरना पड़ेगा वेद ने कहा बाहर को मरना या भीतर यज्ञ होकर फिर मृत रूप लेके आगे बढ़ जाना अथवा फिर भटक के लौट के फिर यहां तक आना ये दो रास्ते हैं जो अपने को धोखा दे रहा है वो सगा किसका है आए ब्रह्मसूत्र भी खोल लें फिर हम लोग कथा में चले तो कहा प्राण भ्रिच बस इतना ही कहा है तो प्राण भ्रीच ये स्वशब्द की व्याख्या कर रहे हैं अक्सर आप शब्द का प्रयोग करते हैं स्वस्थ स्व धन स्थ बना तो इससे हम समझते हैं कि हम ठीक है निरोग है लेकिन स्वस्थ का जो मूल अर्थ है स्व माने आत्मा स्थ माने स्थित होना आत्मास्थ स्वभाव क्योंकि तो हिंदी भाषा में आकर हमने बहुत से शब्दों के मन चाहे प्रयोग कर लिए लेकिन वह हमारे जो शब्दार्थ हुए वो विशुद्ध नहीं है स्वभाव माने आत्मभाव और ये विलक्षण भाव है क्योंकि यही तो मूल भाव है तो उसी प्रकार यहां कह रहे हैं प्राण ध्री चा प्राणों को का भरण पोषण करने वाला प्राणों को भी धारण करने वाला जो आत्मा है वही स्वशब्द से संबोधित होता है यह कहना कि स्व अर्थ निज है यह पूर्णतः भावार्थ अथवा शब्दार्थ भी नहीं है स्वशब्द का आत्मा है और आत्मा ही ईश्वर है वही प्राणों का भी शरीर में जनक है आत्मा है तो प्राण है लेकिन यह कहें कि प्राणों का पर्याय वाची आत्मा है ब्रह्म है ऐसा कदापि नहीं है ये इस सूत्र में वो बराबर इस शब्द को जिससे कि हमें कोई संदेह ना रहे कि भगवान बाहर है कि भीतर है सातवें आसमान में है कि बीसवें में कि कहीं सत्तरवें में तो नहीं है इसे समझने के लिए अपने स्वरूप को पाने के लिए ये कथा है ये सूत्र भी है सूत्र क्या है जो सीमांकित रेखांकित करते हैं श्रुतियों के ज्ञान को और श्रुतियां हैं आत्मज्ञान की अमृतमय धरोहर दुर्भाग्य से जब बिजली आप अग्निशत आया तो एक महर्षि ने तो लिख दिया ये बिजली है ना और इससे बिजली से पंपे चलते हैं गाड़ी चलती है हाँ वो बहुत बड़े भाषिकार हुए महर्षि हुए हैं जबकि अग्नि की व्याख्या सर्वत्र हम बराबर हर सूख में रिशाओं में पढ़ते चले आ रहे हैं तो ये कोई साधारण अग्नि तो नहीं हो सकती अग्नि को हमने उत्पत्ति दाता कहा है वेद में अग्नि को हमने प्राणों को पालने वाला कहा है वेद में हमने सृष्टि करने की सामर्थ्य वाला अग्नियों को बताया है तो वो ये चूल्हे की आंख तो नहीं हो सकती ये वो ब्रह्म ज्वालाएं हैं ये वो नौ माताएं हैं जो हर एक हम सब सबके देह में प्रज्वलित हैं और ये यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर का पालन धारण उद्धार एवं संहार करती हैं तो जो भी जितनी सृष्टि की प्रक्रिया जिन अग्नियों के द्वारा होती है उनको वेद ने अग्नि कहा है ना कि एटॉमिक एनर्जी को या चूल्हे की आग को या करंट वरंट इसे स्पष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि यह उत्पन्न कर रही है वेद में यह हमें धारण करती है यह हमें तृप्त करती है तो बाहर की आग तो नहीं हो सकती यह हमारे अंगों का निर्माण करती है और यह हमारे अंग अंग में ऊष्मा लाती है और इसीलिए हमारे ऋषि भी क्या है आंगी रस हिरण्य स्तूप है हिरण्य माने सुनहरा गोल्डन स्तूप माने स्तंभाकार हर फैलता हुआ आंगिरस अंग अंग की ऊषमा अंग अंग की ज्योति है तो इसलिए हिरण्य स्तूप इस आंगिरस ऋषि हैं और ये उनका सूप था और उसी को ब्रह्मसूत्र में हमने जाना अब हम भगवान श्री राम की कथा में चलें कि क्यों श्री राम को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा हम मर्यादा कथा में हैं जब रावण को जीतने के उपरांत विभीषण को लंकापति घोषित करने के उपरांत जानकी से लौटने के लिए कहा तो वे नहीं मानी उनके संकोच अपने स्थान पर थे और मत भूलो कि स्वयं परमेश्वर और जगत माता लक्ष्मी तुम्हें जीवन के अक्षर पढ़ाने के लिए आए और तुमने उन कथाओं को भी सस्ता कर दिया कि नारायण स्वयं हमें दिशा देना चाहते हैं प्रभु लीला अवतार धारण कर रहे हैं और हम कोरे भजन गा रहे हैं कुछ धारण नहीं ते कुछ जानना नहीं चाहते हैं अपनी वही जिंदगी सतही भौतिकताओं को जीना चाहते हैं जिन्हें पशु भी नहीं मानता है जो पशु के स्तर पर भी अग्राह और उन्हें हम उपलब्धि मानते हैं विचार करो कहा सुमत्या मत्या हे यज्ञ हमें सुमति से प्रदान करें हमें यज्ञ में आहूतियों में हमें ग्रहण करें उसके बदले में हमें दिव्य ज्ञान सुमति दे आज आप कुमति पर गर्व करते हैं मैंने सब पे अपना हक जमा दिया मैंने सब की ऐसी तैसी फेर दी मैंने सबको नीचा दिखा दिया ये सुमति है यह दुर्मति है एंड यू आर प्राउड ऑफ इट तुम इस पर दर्प करते हो मंड करते हो जहां तुम्हें बहुत लज्जित होना चाहिए वहां तुम भूल जाते हो शायद संप्रदायों में इंद्रिचाओं को गाना होगा तो कहेंगे सृज कुमत्या वाज सुमत्या तो नहीं है क्योंकि आजकल तो उसी का बाजार है वही चाहिए आपको कि मेरे दंभ पूजें मेरे कुलक्षण पूजे मेरी विशांतता पूजे और मेरे दम्भ का सिक्का चले इस दुर्मति को पर हम गर्व करते हैं आज हम कैसे पढ़ पाएंगे स्वयं को हम कैसे चलेंगे इस दिव्य एक दुर्लभ मनुष्य की योनी निकृष्टतम तो स्तर पर यूं मिटाई जाती है और हम फूले फिरते हैं कि हम जैसा तो कोई जिया नहीं होगा और ऋषा में हम कह रहे हैं सृज सुमत्या वाजवत्या वैसे वाजवा ने घोड़े होते हैं तो बहुत से लोग विद्वानों ने इन इंद्रचाओं का भाष्य किया घोड़े देख हमारे पास ढेरों रथ हो हमारे पास घोड़े हो वाज माने घोड़ा भी होता वाज कहते हैं यज्ञ की आहुति को जो सामिग्री हम आहूत करते हैं उसे हम कहते हैं वाज वाजम इंदिरा सहस्त्री नाम तो वेदों में वाज शब्द का आहूतियों के प्रति आया है लेकिन वाज माने घोड़ा भी होता अब जैसे शब्द अश्व ने भी घोड़ा है लेकिन अश्व की व्याख्या क्या है अ धन स्व आमा ने रहित तो श्वा से श्वा शब्द से शव बनाए जिसे आप मृत दे कहते तो अ धन स्वा मृत्यु से रहित करने वाला नित्य करने वाला और क्योंकि समय की गति से घोड़े भी दौड़ते हैं मतलब तीव्र गति तो है ही है उसकी लक्ष्यार्थ है वरना समय की गति तो एक लाख अस्सी हजार मील प्रति सेकेंड है प्रति क्षण है हाँ तो इसलिए उसका नाम आशु पड़ा तो अब वेद में शब्दों का जो भी चयन है वो उनके भाव सहित है यहां लक्षार्थ वगैरह कुछ नहीं है तो कहा सुमत्या वाजब्या घोड़े मांगने की बात या भीख मांगने की बात नहीं है। ला घोड़े दे हीरे रत्न दे बहुत से भाषिकारों ने कर रखा है हम मांगने नहीं आए हैं हम तो योग के लिए मिटने आए हैं आज यही कारण है कि संप्रदायों की जूठन बनने के कारण आप ईश्वर को रिझाना चाहते हो रीझना नहीं चाहते हो और अगर वो रीजिएगा तो वो मिटेगा तो आप ईश्वर को मिटाने की भक्ति कर रहे हो हत्यारे हो या भक्त हो यदि उनके रूप पर रीझोगे तो तुम मिटोगे क्योंकि तुम उन्हीं का रूप जो हो जाओगे तो संप्रदायों के द्वारा भ्रमित होने के कारण आज आपकी सोच मनोवृत्तियां सब कुछ विपरीत दिशा में लिए मर्यादा कथा को भी हमारे कथाकारों ने इन्हीं अंतरालों में बदल डाला मैं आपको वो मूल कथा सुना रहा हूं जानकी ने कहा कि वो नहीं लुटेंगे उनके संकोच है जगत माता दिखा रही है यूं तो कहानी हम सबकी है जीव रूप जीव जान की आत्मा श्री राम अभी हमने भजन सुना जूठा भोग मुदित सुखना आत्मा ही तो घट राम ही तो उस भोजन को पुनः यज्ञों के द्वारा रक्त और जीवन के क्षणों को प्रदान कर रहा हमें कौन है जो एक सांस स्वयं को दे पाया हो तो कहा कि राघवेन्द्र हम नहीं लौटेंगे अब तो हमें अग्नियों में ही प्रवेश करना है क्योंकि जीवन के सारे क्षण हमारे लुट गए हैं नारायण ना आप जानते हैं हम पवित्र अयोध्यावासी तो नहीं जानते तो हम कैसे लौट सकते हैं रघुकुल का कलंक बने और उधार में दी गई भीख में दी गई सांसें लेकर किसी पर बोझ बनकर जिएं, इसे जानकी कैसे स्वीकार कर सकती है जानकी आधुनिक नारी नहीं है कि जो मन भावे सो करावे ऐसी बात नहीं है फिर जो चाहवे सो दिखावे ऐसी नहीं, नहीं उन है जानती उनका हम कैसे लौट सकते हैं और आज तक हमारे मन में ये संकोच ना आया कि रे कितना गंदा निकृष्ट होके जिया है कहते हैं कहता भी है कि प्रभु मुझे अपने में मिला लो तो उसके सामने खड़ा होने का बिल है जो भौतिकता की जिंदगी सड़ी हुई चीखे आ रहा है क्या तू अपनी अंतरात्मा का श्री हरि का राम का सामना सचमुच कर सकता है वो अतिशय दयालु हैं कृपालु हैं, उनकी तो महिमा ही अपरंपार है वो तेरा झूठ ना देखते कपट ना देखते चरित्रहीनता नहीं देखते अब फिर भी तुझे प्यार करते हैं तेरी जूठन को रक्त में बदलते हैं तुझे शबरी का भाव देते हैं क्या कभी अपने को भी धिकारेगा कि सचराचर के स्वामी ने अतिशय प्यार दिया तुझे और तू सड़ा हुआ कपट झूठ और मकारी ही जिया अरे क्या कभी धुलेगा जानकी तो निष्पाप है लेकिन जीव रूप तू ही तो तु जानकी है तू अपने रूप तो देख डाल। दूसरों क्यों आंखों में उंगलियां न गुजेर अपने अपने को तो देख डाल आज ईमानदारी से तुझे राम की सौगंध है जानकी ने कहा वो नहीं लौट पाएंगे। कलंक आएगा वे नहीं मानती हैं तब देव प्रकट होकर जानकी को वरदान देते हैं कि मेरी लपटें तुझे कभी नहीं जलाएंगी। राघवींद कहते हैं अब तो चलो जानकी जानकी कहती हैं कि मुझे अभी भी मेरे मन में साहस नहीं मुझे डर लगता है यदि आप मुझे साहस दें तो मैं चल सकती हूं कहा क्या चाहती हो? कहा आप इन अग्नियों के सामने संकल्प लें कि यदि जानकी के नाम को लेकर किसी ने रघुकुल पर कीचड़ उछाला तो आप तत्क्षण मेरा परित्याग करेंगे राघवेंद्र कहते हैं जानकी मैं तुम्हारे हार्ट को जानता हूं तुम इसके बिना नहीं मानोगे। तो मैं भी एक संकल्प लेता हूं कि यदि अवध ने मेरी मर्यादा को नहीं स्वीकारा तो राम भी संकल्प लेता है कि राम अवध का परित्याग करेगा और सरयू प्रवेश करेगा राम भी अवध छोड़ देगा सदा के लिए क्योंकि राम की मर्यादा है धर्म पतित पावन है गिरे हु को उठाने वाला है ये संप्रदाय है जो सड़ी हुई भेदभाव की जिंदगी जिलाते हैं आपको धर्म कहता है आगे बढ़ो तुम यज्ञ के पुत्र हो वो अग्नियां जो दुर्गंध को सुगंध बनाती हैं पतन को पावन करती हैं तुम उन पतन पतन पतित पावनी उन ज्वालाओं की जीवंत मूर्ति हो आगे बढ़ो सबको अंगीकार करो हम जात न जाने पात न जाने हम संप्रदाय न जाने हम जाने बस एक बात एको ब्रह्म द्वितीय नाशते हम हाँ उस एक आत्मा को उस एक सनातन आत्मा को हम जानते हैं और वो अभेद है तो सचराचर में कोई भेद नहीं हम मनुष्य मात्र नहीं जीव मात्र को हृदय से लगाते अंगीकार करते हैं नो डिसक्रिमिनेशन वर्ड्स दोनों संकल्प लेकर लौटे हैं और फिर हमने सुना वो धोबी की बात और एक बार फिर वो एक मौन उन दोनों के बीच में बैठ गया जानकी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप गंगा के पास उतर गई लक्ष्मण लौट के चलती है और जानकी गंगा माँ से गोद मांगती हैं तो जल की धाराएं भी पीछे हट जाती हैं और वाल्मीकि को स्वयं माँ गंगा दर्शन देती है और वो समझा बुझाकर उनका नाम बदल कर वन देवी नाम रख के ऋषि बालगे की उनको अपनी बेटी बनाकर आश्रम में ले जाते हैं यहां तक क्या हमने मर्यादा कथा जाना? और जब जानकी ने कहा कि लक्ष्मण जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मैं कह आया हूं राघवेन्द्र को कि भैया आज लक्ष्मण भी मर गए तो वो तड़प उठती हैं तब वो बतलाती है क्योंकि लक्ष्मण को भी नहीं पता है कि लक्ष्मण ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने लक्ष्मण मैंने ही राघवेंद्र से संकल्प लिया था उनकी मर्यादा पर अगर किसी ने रघुकुल पर कीचड़ उछाला तो वे तत्क्षण मेरा परित्याग करेंगे और लक्ष्मण उन्होंने उसी क्षण दूसरा संकल्प भी लिया कि यदि समाज मेरी मर्यादा नहीं मानेगा तो राम समाज का ही परित्याग कर देगा और आज आपने फिर राम की मर्यादा नहीं मानी है आपके भजन कैसे पहुंचेगे राम तक यह तो राम की सौगंध है कि हमें सबको सीने से लगाना है हमें प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन करना ये कहो कि कहने की बात और है स्वामी जी जीने की बात और है ये महामूर्खों की बातें हैं क्योंकि जिनका भीतर बाहर एक ना हुआ दो राहों पर जाने वाले कोई मंजिल नहीं पाते सदा के लिए भटक जाते ना वी शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमीर में गरीब में लिंग भेद नहीं करेंगे हम तो सबकी चरण रज को शिरोधारी करेंगे सीए राम मैं सब जग जानी जन नहीं कहा है जग कहा है तो सचराचर की बात कर रहा हूं जीव मात्र की बात कर रहा हूं जब लक्ष्मण जी लौट के आते हैं तो पाते हैं राघवेंद्र को मौन पत्थर सा की शिला से बैठे हुए फिर चुपचाप उनके सामने सर झुका के खड़े हो जाते हैं लगता है कि रागवेण शिला जैसे हो गए हैं। उन्होंने पूछा लक्ष्मण जानकी जी को छोड़ा है? तो लक्ष्मण ने कहा भ्राता वे वाल्मीकि के आश्रम में नहीं गई जानता था वो स्वाभिमानी नहीं है वो परित्यक्ता होकर किसी भी आश्रम में क्यों जाएंगे कहा उन्होंने कुछ कहा तो लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने मुझे सारी बात बताई और कहा कि मैं परछाई की तरह की सेवा में रहूं मुझे भ्रहता क्षमा कर दें मेरे उन शब्दों के लिए जो बहुत बड़ा अपराध है राघवेन्द्र कहते हैं कि लक्ष्मण अब ये कांटों का मुकुट सहन नहीं होता अश्वमेध जगे की घोषणा करो राम राजपाट का परित्याग कर सरियों में प्रवेश करेंगे यही मेरा संकल्प है एक बार फिर बिखर जाते हैं लक्ष्मण जी कि मां तो चली गई आज राम भी सबको छोड़ने जा रहे हैं राम ने कहा वो मर्यादा नहीं छोड़ेंगे अवध का परित्याग कर देंगे और तुमने कहा कि तुम राम का परित्याग करोगे आसक्तियां नहीं छोड़ोगे और फिर कहा कि स्वामी जी हम भक्ति मार्गी भी हैं सच बताओ क्या भक्ति मार्गी हो लक्ष्मण जी तड़प उठते हैं और वे भरत के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं भरत जी चौंक उठते हैं उनका कि तुम जानकी जी को ले कैसे गए और तुमने हमें बताया भी नहीं कहा राजा गया भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब मुनि वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देव हापे ही कुछ करें भरा था श्री राम सजीव समाने की बात कर रहे हैं वे अवध का परित्याग करते जा रहे हैं तो मुनि वशिष्ठ ने कहा क्या जानकी ने समझाया नहीं उनको तो कहा वे तो पुनः परित्यगता है वे तो वन को चली गई सब वशिष्ठ मुनि ने कहा विस्तार से बताओ तो वो बताते हैं तो महामुनि वशिष्ठ कहते हैं कि अब राम को रोक पाना संभव नहीं है मर्यादा की बली वेदी पर राम और लक्ष्मण दोनों को राम और जानकी दोनों को बलिदान अब देना ही होगा रागवे नहीं माने गुरुदेव आप कुछ तो करो हम सब तो अनाथ हो जाएंगे और उन दोनों ने देखा क्या पहले चौदह बरस का वनवास फिर वो भयंकर संग्राम लौट के आए तो कुल पांच बरस का राजपाठ और एक पुनः परित्यक्ता बन को चली गई और दूसरे सदा के लिए सरयू समान एक आतुर तो अब किसी प्रकार रोके इसे का रोकना संभव नहीं है हा मैं प्रयास करता हूं कि कुछ वर्ष राघवेंद्र रुक जाए चलो अब वशिष्ठ मुनि चल दिए हैं भगवान श्री राम को समझाने साथ में सभी लोग हैं राघवेंद्र से उन्होंने कहा कि राह राम ये समय तुम्हारा सरयू समाने का नहीं कहा गुरुदेव इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है क्योंकि यही तो विधान है हमारे गुरुकुल गृहस्थ फिर वानप्रस और तक संन्यास तब मेरा अवध सी क्या काम जान की परित्यक्ता है ग्रह समाप्त हो चुका है और मैं चौदह वर्ष का वनवास भोग कर आया हूं तो मुझे सरयू प्रवेश का अधिकार मिलना ही चाहिए और अवध में श्री राम अब एक क्षण भी नहीं रहना चाहते यहां तो सांस देना भी दूबा तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि राघवेन्द्र जो चौदह वर्ष का तुमने वनवास लिया था वो तो माता के कई के आदेश पर था उसे हम वानप्रस कैसे मान लें पूर्ण हो गए न राघवेन्द्र मानते फिर वशिष्ठ मुनि निर्णय देते हैं जिसे राम को अंगीकार करना पड़ता कि ठीक तुम दस वर्ष का वानप्रस करो एक वर्ष का अज्ञातवास करो और उसके बाद तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करते हुए सरयू प्रवेश का अधिकार होगा उससे पहले राजई यज्ञ को करो तुम और उसके 11 वर्ष तुम्हें एक वैरागी बनके जीना है उसके बाद ही तुम सरयू प्रवेश करो राघवीन बहुत विनती करते हैं कि गुरुदेव अवध में रहना बहुत बड़ी पीड़ा है मैं अपनी मर्यादा की बलिवेदि पर अपना बलिदान देने को तो आतुर हूं लेकिन वशिष्ठ मोहन कहा जो भी निर्णय है उसे उन्हें स्वीकार करना है और राजस्वी यज्ञ की तैयारियां हो रही राजस्वी यज्ञ कहते हैं अक्सर आपने देखा होगा टीवी सीरियल में वो आपको दिखाते हैं कि राजा राजस्व यज्ञ में जगह जगह दूसरे राजाओं को जीतते हैं ऐसा कुछ नहीं होता था राज शब्द का अर्थ लिखो क्योंकि तो प्राचीन काल में शब्दों को सम्मानित किया जाता था अर्थ सहित आज शब्द कुछ है अर्थ कुछ है और भाव कहीं और ज्यादा राजमाने ज्योति राजमाने जोती राजम अध गोपाम ऋत वर्धमान स्वेदम है राजमाने ज्योतियां राजा माने राह दिखाने वाला प्रशासक नहीं गाइड यहां आत्मा का तंत्र रहा है वही प्रजातंत्र रहा है उसकी तो अब कल्पना भी नहीं हो सकती कि जहां राजा सेवक है वो डिक्टेटर नहीं है ये हमारा अतीत है और जो गुलामी के अंतरालों ने दिखाया है तो उन लोगों का जो अतीत था वही तो यहां भी दिखाते और यहां वालों ने भी वही देखा तो वही लिख डाले ऐसा नहीं करा राज सु जो जीता सो जीता जो हारा सो हारा, आज मैं जी, राज माने ज्योति सुई माने उत्पन्न करना आज मैं ज्योतियों को उत्पन्न करने की राह चला मैं बाना रहा हूं राज यज्ञ कर रहा हूं घोषणा हो गई कि श्री राम राजसुई यज्ञ कर रहे हैं चारों तरफ तहलका हो गया अरे? उस धर्म को भी पूरा धारण कहा किया। और अभी से जाने की तैयारी है उसकी बारह वर्ष का राजस्व यज्ञ और एक वर्ष का ज्ञातवास होता है लेकिन वशिष्ठ मुनि ने राजवीण से कहा क्योंकि चौदह वर्ष वनवास कर चुके हो तुम इसलिए तुम्हें दस वर्ष का बारह और एक ही वर्ष का अग्ञातवास लेना होगा ये उन्होंने एक विशेष आज्ञा राघवेंद्र के विषय में की वरना उस युग में कोई घर की दीवारों से चिक्का नहीं रहता था गृहस्थ धर्म की समय सीमा पर आई तो हर कोई राजस्वी यज्ञ करता था प्रत्येक गृहस्थ आज आप आसक्ति जीते हो घर कैसे छोड़ोगे नपुंसक हो कायर हो और तुमने मनुष्य की योनि को धन्य नहीं कलंकित किया है तुम जीवन महासमर के योद्धा नहीं भगोड़े हो लेकिन तुम्हारे पूर्वज ऐसे नहीं थे समय की सीमा आई जो जीता सो जीता जो हारा सो हारा मैं चला राजस्व ये मैंने ग्रहस को भी वाह्य जगत को निमित रूप में धारण किया था यहां आसक्तियों का क्या प्रयोजन मेरे कर्तव्य पूरे हुए मेरी समय सीमा समाप्त हुई मैं चला बाना प्रश्न पर तुम अपने से अनभिज्ञ जिए कटे कटे से रहे तो एक डरपोक भगोड़े की जगह एक दयनीय भिखमंगे से बड़ी तुम्हारी जिंदगी क्या हो सकती लखपति हो तो करोड़पति हो तो हो तो अपने से अंधे ही धृतराष्ट ही उस युग में हर कोई राजस्व यज्ञ करता था वो केवल इंद्रियों के विषयों में अथवा भौतिक आसक्तियों में नहीं जीता था आज बुढ़ापे तक तुम्हें अकल नहीं आती है वो कहते हो कि तुम बड़े धर्मपूर्वक जी रहे हो शायद सांप्रदायिक दृष्टि से आप लोग सही कर रहे होंगे लेकिन सनातन धर्म कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो तुमने धर्म मनुष्य का धारण कब किया और मालाओं को फेर के दंभ के फूल के गुब्बारे हो गए हो और आचरण व्यवहार देखते नहीं अपने हर कोई राजस्वी यज्ञ करता था चाहे वो व्यवसायी है वैश्यवृत्ति को प्राप्त है ब्राह्मण है हा अथवा शिल्पी है राजा है सारी प्रजा वाला ज्ञ ध धारण करते थे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने उन सब लोगों को बुलाता था सूचनाएं देता था कि भाई मैं वन धर्म को प्राप्त होने जा रहा हूं सब कुछ त्याग रहा संभव है जीवन की इस दौड़ में हम लोगों ने आपस में व्यवसाय किया मिले जुले नाते व्यवहार किए हैं हो सकता है आप में से किसी का कोई भार मुझ पे रह गया हो तो आज क्योंकि मैं वान को प्राप्त हो रहा हूं तो अगर किसी की कोई इच्छा हो तो अभी आकर मुझसे ले लो क्योंकि बाद में मेरे पास तो कुछ होगा ही नहीं तो इसलिए मेरे सुहृद सहयोगी मेरे तथा कथित भौतिक परिवार के लोग तुम्हारी भौतिक तृप्तियों को अभी पूरा कर देंगे बाद में तुम मांगोगे भी तो मैं क्या दूंगा इसलिए यज्ञ में सब जगह सूचनाएं भेजी जाती थी और सूचनाएं घोड़ों पर ही जाती थी राजा भी जब करता है राजस्वी यज्ञ तो वो सभी अपने सब राजाओं को सामंतों को बुलाता है कि लोग हम निमित भौतिक जगत की आज इस दहलीज को पार करने जा रहे हैं आप सभी पधारें हमें आशीर्वाद दें सभी संत ऋषि मनीषि जन को सूचना दी जाती थी कि वे सब आए और आज हमें आशीर्वाद दें हमारे अतीत की भूलों को क्षमा करें और कोई इच्छा है तो मेरे सहयोगी साथी आपकी अतृप्तियों को पूरा करें लेकिन मुझे साधु बात है कि मैं बैरागी हो जाऊं राम को अवध अब सहन नहीं होती है तो सूचनाओं के लिए बाकी मंत्री आदि राजाओं के यहाँ जाते हैं सेनापति जाते हैं लेकिन ऋषियों को न्यौता देने के लिए राज परिवार के सदस्य ही जाते हैं भरत जी ही गए हैं ऋषि वाल्मीकि के यहाँ बाकी सभी ऋषियों को संबोधित करते हुए और उन्होंने रात्रि शयन आश्रम में किया है वो नहीं जानते हैं कि बगल के झोपड़ी में कुटिया में एक वन कन्या है छोर कोई नहीं जानकी है जिसने उसी रात उसका मातृत्व धन्य हुआ है वो माँ बनी है एक कुटिया उस वीरान कुटिया में जिसके मात्रित्व को रघुकुल के मालूम होना चाहिए था और जिसकी गूंज संपूर्ण अवध में होती आज कोई भी उसको चाहने वाला नहीं सराहाने वाला नहीं कोई जानने वाला नहीं अनाथों सा अनाथ सी वो है और बिन चाहे अनगाहे से उसके शिशु हैं राजकुल का कोई वहां होना चाहिए और संयोग है कि भरत वहां है वो नहीं जानते हैं और जानकी जी को पता है कि भरत आज से ही है वे उनके सामने आना नहीं चाहते हैं प्रार्थना करके आने की सबको सूचना देकर भारत तो लौट गए हैं लेकिन जान की तड़प ज रह गई है कि बच्चा बच्चे की आंख खुली है और पिता बहरा गई है मर्यादा ने कितनी बड़ी कीमत मांगी और आज फिर हम मर्यादाहीन है मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम को गाते हैं मानते नहीं कि कभी वो गोद में लेके ने प्यार भी तो नहीं कर पाएगा हिलाने वालों ने समान हिलाई है और ये नहीं सोचा कि लपट कहां तक जाएगी कहां तक दूसरों को पीड़ा देने वालों तुम्हारे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे कभी नहीं होंगे गो नहरी हरिओम ना राज में राजा अपनी पत्नी से और संतानों से आज्ञा लेता है और राजपाठ अपने पुत्रों को देकर स्वयं बनाप्रस्थी हो जाता है उसी की मर्यादा में सारे राजा पधारे हैं दूर दूर तक सबकी शिविर लग गए हैं ऋषि संत पधारे हैं वाल्मीकि नहीं आए उनके दर्शन नहीं हुए हैं वि कर नहीं आए उनके मन में पीड़ा है कि राम ने जानकी के साथ अन्याय किया है ये दर्द उनको है वो नहीं है वशिष्ठ मुहि से भरत ने कहा कि बुलाने पर भी वो ऋषि नहीं पधारे हैं तो उन्होंने कहा भरत मान भरत ने फिर बिलक के कहा क्या अभी भी, भी रागवेन मनाए नहीं जा सकते तब ऋषि ने उत्तर दिया भरत अवतार और ऋषि जीवन को भोगने के लिए नहीं आते अवतार और ऋषि जीवन के सुखों को भोगने के लिए नहीं आते वे तो पीड़ाएं पीने राहत दिखाने और सबकी पीड़ा लेकर यूं ही चले जाते हैं उस पेड़ की तरह जो स्वयं खाता है पत्थर और देता है मीठे फल तुम्हारे ही पुरखों को तुम्हें लौटा देता है और बस यूं ही खड़ा रहता है तबते सूरज में आंधियों की झोंकों में बरसती जल में और ठिठराती सर्दी में और यू ही तपता चला जाता है तो भरत अब शोक मत करो जो हो रहा है होने जाओ रागवेन पधारे हैं रंग महल में सोने महलों से वो मौन आज्ञा मांगते जानकी से क्योंकि वे तो एक पत्नी व्रती है कुछ देर बॉन रहेगा जैसे उस जानकी से वनप्रस की इच्छा कर रहे हो मांग रहे हूं और फिर मौन उठकर चले जाते हैं द्वार पर बेटे कहा पत्नी भी तो नहीं है भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण पुत्रों की भांति बिलकते हुए खड़े उनको सांत्वना देकर रघु कुल तिलक अयोध्या में सरयू के तट पर आते हैं और एक एक करके अपने सारे वस्त्राभूषण अपना सर्वस ब्राह्मणों को दान करते हैं और सबको सब कुछ देकर वैराग्य कापित वस्त्र धारण करते हैं वे गुरु वशिष्ठ की कुटिया में एक निमित्त सेवक एक बैरागी बन के चले जाते हैं। भरत से कहा है कि वो पुत्र की भांति राजवंश को राज कुल को धारण करेंगे भरत बेलख उठे हैं कि वे गद्दी को पर नहीं बैठेंगे पुनः वे उन्हीं की पादुका विराजते हैं। कहा अवध के राजा बस राम ही होंगे और कोई नहीं कल के सम्राट को आशात गरीब बस्तियों में सेवाओं में देख सकते हैं जो भूमि शयन करता है स्वपाकी है और एक छोटी सी कुटिया में अपने गुरु के आश्रम में उनसे ज्ञान का दान लेता है अपूर्ण विरक्त धर्म को वो प्राप्त हो चुका है उधर वाल्मीकि की कुटिया में मैं उस कथा को एक से जो दो हो गए थे उसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि उन कथाओं का ऐतिहासिकता नहीं है हम तो यही मान के चलते हैं कि जुड़वा बच्चे हुए हैं वैसे लव कु की कहानी जो है वो अपनी जगह कथाओं में सही है वो दोनों बच्चे वलकल वस्त्र धारण करते अनाथों की तरह आश्रम में विद्या अर्धन कर रहे हैं उन्हें महर्षि वाल्मीकि की सभी गुणों में सभी विद्याओं में पारंगत कर रहे हैं वे नहीं जानते हैं कि वे रघुकुल तिलक हैं और उनके पिता श्री राम हैं वो ये भी नहीं जानते हैं कि उनकी माता जानकी हैं वो तो वन कन्या है उन्हें इतना ही पता है उन्हें ही जानते हैं कि यह मर्यादा की कथा और उसकी बलिवेदी का क्या है और क्यों उनके भी सुखों का उनके भी अधिकारों का उसमें बलिदान हो गया है अगले रविवार से हम इस कथा को आगे लेंगे यहां हम आपको एक विनम्र सूचना देना चाहेंगे कि गुरुवार के दिन 15 तारीख को गुरु को